पतंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र सूत्रचार तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थान तीसरा शब्दार्थ तदा तब वृत्तियों के निरोध होने पर द्रष्टुष्टा की स्वरूपे स्वरूप में अवस्थानम अवस्थिति होती है अन्वयाथ तब दृष्टा की शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति होती है व्याख्या दृष्टा पुरुष की चित्तवृत्ति चित निरुद्ध काल में वैसी ही चेतन मात्र शुद्ध परमात्म स्वरूप में स्थित होती है जैसी कैवल्य में होती है चित्त की व्युत्थान निरुद्धावस्था से इतर अवस्था में भी पुरुष अपने स्वाभाविक असंग चेतन रूप में स्थित होता है पर चित्त की उपाधि से चित्त वृत्ति जैसा शांत घोर और मूढ़ादि प्रतीत होता है वृत्ति निरोधावस्था में वृत्तियों के निरोध से पुरुष का निरोध नहीं होता किंतु चित्त रूप उपाधि की वृत्ति के अभाव से अब जब उपाधिक शांत घोरादि रूप का अभाव हो जाता है तब पुरुष अपने उपाधि रहित रूप में अवस्थित होता है अभिप्राय यह है कि विवेक उत्पन्न होने पर वस्तु आकार में परिणाम में से रहित चित्त में कर्तापन का अभिमान निवृत्त हो जाता है अर्थात मैं करता हूँ मैं सुखे हूँ मैं दुखी हूँ इत्यादि अभिमान के निवृत्ति हो जाती है और बुद्धि अंतकरण में वृत्त रूप परिणाम होना भी रुक जाता है तब आत्मा की शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति होती है चित्त शक्ति कूटस्थ नित्य होने से स्वरूप से कभी प्रच्युत नहीं होती है जैसा निरोध काल में पुरुष का स्वभाव है वैसा ही काल में है किंतु अविवेक से वैसा प्रतीत नहीं होता जिस प्रकार जब भ्रम से शुक्ति सीप में रजत चांदी का भान होता है तब उस भ्रम काल में उस भ्रम से नसीप का अभाव और न चांदी की उत्पत्ति होती है फिर भ्रम दूर होने पर जब यह ज्ञान होता है कि यह चांदी नहीं किंतु सीप है तब इस ज्ञान से सीप की उत्पत्ति और चांदी का अभाव नहीं होता केवल अस्ति नास्ति आदि का भाव अभाव का व्यवहार होता है वैसे ही चिटी शक्ति सर्वदा एक रस ही है किंतु व्युत्थान काल में अविवेक के कारण अन्य रूप से भान होता है और निरोध काल में कैवल्य के सदृश निज शांत रूप से भान होती है यह निरोध और विस्थान में भेद है विवेक्याति सबसे अंतिम सात्विक वृत्ति है जिसमें चित्त द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है यहीं तक पुरुषार्थ का विषय है इसमें जो आत्म साक्षात्कार होता है उससे चित्त की इतनी सात्विकता बढ़ जाती है कि इस वृत्ति से भी आसक्ति हट जाती है इस आसक्ति के हट जाने का नाम ही परवैराग्य है तब चित्त में किसी प्रकार की कोई भी वृत्ति न रहने पर दृष्टा की शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है दृष्टा पुरुष चिति शक्ति, चित्तशक्ति शक्ति, चेतन आत्मा एकार्थक शब्द है तथा अभ्यास उपाधि आरोप भ्रम एकार्थक है